श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग व्याकुलता और प्रसम दर्शन इस प्रकार कुछ देर तक पुकारने के बाद श्री रामकृष्ण देव को चेत हुआ तथा समीप ही खड़े हृदय राम को इस प्रकार प्रश्न करते हुए देख वे बोले तुझे क्या पता है इस तरह पाश मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए जन्म से ही मनुष्य घृणा लज्जा कुल शील भय मान जाति तथा अभिमान इन आठ पासों से आबद्ध है यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण तथा सबसे श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह होने के कारण एक पास है माँ को पुकारने के लिए इन पासों को त्याग कर एकाग्रता के साथ उन्हें पुकारना पड़ता है इसलिए मैंने इन्हें उतार रखा है ध्यान करने के पश्चात लौटते समय पुनः धारण कर लूँगा इससे पूर्व हृदय ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी इसलिए वह अवाक रह गया तथा निरुत्तर हो वहां से चल दिया अपने मामा जी को बहुत कुछ कहने सुनने तथा तिरस्कार करने का उसने पहले से ही सोच रखा था किंतु वह कुछ भी न कर सका इस घटना के प्रसंग में यहां पर एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है क्योंकि यह विदित होने पर श्री रामकृष्ण देव के जीवन की आगे की घटनाओं को फिर हम सहज ही में समझ सकेंगे हमने देखा कि अष्ट से मुक्त होने के लिए वे केवल मन से ही उन्हें त्याग कर निश्चिंत नहीं हो पाए थे किंतु स्थूल रूप से भी उनका जहाँ तक त्याग हो सकता था उन्होंने किया आगे के जीवन में अन्यन्या विषयों में भी उनका इस प्रकार का आचरण हमें देखने को मिलता है उदाहरणार्थ अन्य लोग जिस स्थल को अत्यंत अशुद्ध मानकर सर्वथा परित्याग करते हैं ऐसे ही है स्थल को अभिमान नष्ट करके हृदय में वास्तविक दीनता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत प्रयत्न के साथ स्वयं अपने हाथों से साफ किया था श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर कि समलोष्ट समलोष्टात्म कांचन बने बिना अर्थात साधारण लोग जिन सुवर्णादि धातु तथा प्रस्तरों को बहुमूल्य मानते हैं उनको सामान्य पत्थर की तरह तुक्ष ज्ञान किए बिना शारीरिक भोग तथा सुखाकांक्षा से अपने को वियुक्त कर मानव मन ईश्वर की ओर पूर्णतया धावित नहीं होता तथा योगा नहीं हो सकता है कुछ मुद्राओं तथा लोटों को अपने हाथ में लेकर बारंबार रुपया मिट्टी मिट्टी रुपया कहते हुए उन्हें गंगा जी में फेंक दिया था समस्त जीवों में शिव ज्ञान को दृढ़ करने के निमित्त काली मंदिर में भिखारियों के भोजन के उपरांत उनके जूठे अन्न को देवता का प्रसाद मानकर उन्होंने भोजन किया तथा अपने मस्तक पर धारण किया था तदनंतर जूठी पत्तलों को सिर पर रख गंगा तट पर फेंक उन्होंने अपने हाथ से झाड़ू द्वारा उसे उस स्थान को साफ किया था तथा यह मानकर कि अपने नश्वर शरीर से इस प्रकार देव सेवा का यंचित अवसर प्राप्त हुआ है उन्होंने अपने को कितार समझा था इस प्रकार की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में प्रतिकूल विषयों को केवल मन से ही त्याग कर में निश्चिंत नहीं रहते थे किंतु स्थूल रूप से पहले उन्हें त्याग कर अथवा शरीर तथा इंद्रियों को उनसे यथासंभव दूर रखकर उसके विपरीत आचरण करने के लिए वे उन्ही इंद्रियों को बलपूर्वक नियुक्त करते थे यह देखने में आता है कि इस प्रकार के आचरण द्वारा उनके मानसिक पूर्व संस्कार एक साथ नष्ट हो जाते थे तथा उनका मन इतनी दृढ़ता के साथ उसके विपरीत संस्कारों को धारण करता था कि आगे चलकर कभी भी दूसरे भावों का आश्रय लेकर वह कोई कार्य नहीं कर पाता था इस प्रकार पहले मन के द्वारा कोई नवीन भाव ग्रहण किए जाने पर जब तक शरीर तथा इंद्रियादि की सहायता से किंचन मात्र भी वह कार्य अनुष्ठित नहीं होता था तब तक उस विषय में यथार्थ धारणा का उदय हुआ है तथा उसके विपरीत भाव का परित्याग हो चुका है इस बात को वे कभी स्वीकार नहीं करते थे पूर्व संस्कारों को त्यागने में नितांत विमुख हो हम यह सोचते हैं कि श्री कृष्ण देव के लिए इस प्रकार का आचरण करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी उनके उस तरह के आचरणों की आलोचना में प्रवृत्त हो किसी किसी ने यहाँ तक कह डाला है अपवित्र कुछित स्थलों को परिष्कृत करना रुपया मिट्टी है मिट्टी रुपया है यह कहकर मिट्टी के साथ मुद्राओं को गंगा जी में फेंक देना आदि घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनका अपना मनकल्पित साधन मार्ग है किंतु इस प्रकार अदृष्ट पूर्व उपायों का अवलंबन कर उन्होंने अपने मन के ऊपर जो कर्तृत्व स्थापित किया था वह उससे कहीं सरल उपायों द्वारा अत्यंत शीघ्रता के साथ किया जा सकता था उनके उत्तर में हमें यही कहना पड़ता है कि ठीक है किंतु उक्त प्रकार बाह्य आचरणों के बिना केवल मन से विषय त्याग करने का तुम्हारे तथाकथित सरल उपाय का अवलंबन कर अब तक कितने व्यक्ति पूर्णतया रूप्रसादी विषयों से विमुख हो अपने सोलह आने मन को ईश्वर को अर्पण करने में समर्थ हुए हैं ऐसा होना कभी संभव नहीं है मन किसी चिंता में निमग्न हो एक ओर चलेगा तथा शरीर उस चिंता या भाव के विरुद्ध कार्यों का अनुष्ठान कर दूसरी ओर जाएगा इस प्रकार से किसी भी महान कार्य में सिद्ध लाभ नहीं हो सकता ईश्वर लाभ तो बहुत दूर की बात है किंतु रूप प्रसादी भोगलोलुप मानव इस बात को नहीं समझ पाता है किसी भी विषय का त्याग करना उचित है यह अनुभव करने के पश्चात भी पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर वह अपने शरीर तथा इंद्रियों द्वारा उसे त्यागना नहीं चाहता और सोचता रहता है कि शरीर चाहे जिस कार्य में संलग्न क्यों न रहे मन के द्वारा तो मैं और ही कुछ सोच रहा हूं। योग तथा भोग इन दोनों को एक साथ अपनाने की भावना से इस प्रकार वह अपने को स्वयं धोखा देता है किंतु प्रकाश तथा अंधकार की भांति योग एवं भोग ये दोनों पदार्थ एक साथ कभी भी नहीं रह सकते काम कांचनमय संसार तथा ईश्वर की सेवा एक साथ एक ही समय में संपन्न की जा सके आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के सहज मार्ग का आविष्कार आज तक कोई नहीं कर पाया है इसलिए शास्त्र हमसे बारंबार यही कहते हैं कि जिसे त्यागना है संपूर्ण रूप से उसका परित्याग करना पड़ेगा और जिसे ग्रहण करना है उसे भी उसी प्रकार संपूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा तभी साधक ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो सकेगा इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि मानसिक भावोद्दीपक शारीरिक चिन्ह तथा अनुष्ठान रहित तपस्या की सहायता से तपसो वाप्य लिंगात मानव कभी आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होता युक्ति भी यह बतलाती है कि स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से कारण की ओर मानव मन क्रमशः जाता रहता है नान्य पंथ विद्य जनाय